श्री राम भक्त मालिका बलराम बोस श्रीयुद्ध बलराम बोस ने स्वनाम धन्य श्रीयुद्ध कृष्णराम बोस के वंश को विभूषित किया था कृष्णराम बोस अपने प्रारंभिक जीवन में हुगली जिले के आठपुर ताड़ा से व्यापार के लिए कलकत्ता आए थे वहां उन्होंने काफी धन कमाया जीवन के काल में सरकार ने उनको हुगली जिले का दीवान नियुक्त किया था तदुपरांत उन्होंने कलकत्ते के वर्तमान श्याम बाजार ट्राम डिपो तथा उससे लगी हुई खुली जमीन में अपना महल जैसा भव्य भवन बनवाया और शिव तथा काली के मंदिर की स्थापना करके वहां स्थाई रूप से बस गए जीवन के संध्या काल में दुर्भिक्ष निवारणार्थ एक लाख से भी अधिक रुपये तथा ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह निमित्त भू सम्पत्ति का दान करते हुए वे असीम पुण्य के अधिकारी हुए थे ट्राम डिपो की पश्चिम ओर कृष्णराम बोस स्ट्रीट आज भी उनकी गौरव में स्मृति का साक्षी है कृष्णराम बोस के पुत्र गुरुप्रसाद ने वैष्णव धर्म अपनाने के पश्चात अपने घर में श्री राधे श्याम जी की प्रतीक्षा की शिव विविग्रह के नाम पर ही उस मोहल्ले का नाम श्याम बाजार पड़ा गुरुप्रसाद एक और जैसे भजनशील थे वैसे ही दूसरी ओर मुक्त भी थे परतु कलकत्ते के के के ठाकुर बैंक अचानक दिवालिया हो हो जाने से उसमें जमा उनके लाख रुपए कपूर की भांति हवा गए और संपत्ति खोने बाद मजबूर होकर उन्हें अपने श्री विग्रह के साथ अपने श्रीरामपुर माहेश में मकान में आश्रय लेना पड़ा गुरु प्रसाद ने श्री वृंदावन धाम में एक लाख रुपये से भी अधिक व्यय करके एक कुंज तथा मंदिर बनवा वहां श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह की स्थापना की थी वह स्थान आज भी काला बाबू का कुंज नाम से जाना जाता है गुरु प्रसाद के पांच पुत्र थे इनमें से बिंद माधव तथा राधा मोहन ये दो भाई वंश परंपरा से एक ही परिवार में रहते थे इन्हें के श्रम और भाग्य लक्ष्मी पुनः प्रसन्न हुई और उड़ीसा के बालेश्वर जिले में उनकी जमींदारी चलने लगी उठार मौजा में उनकी प्रधान कचहरी स्थापित हुई बिंद माधव के पुत्र निमाईचरण और हरिबल्लभ राय बहादुर की उपाधि से विभूषित हुए थे सबसे बड़े निमाईचरण संपत्ति की देखभाल करते थे मझिले हरिबल्लभ कटक में वकील थे तथा छोटे अच्युतानंद कलकत्ते में निवास करते थे राधामोहन सांसारिक कार्यों से अलग रहते हुए साधन भजन में रथ हुए वे अत्यंत निष्ठावान वैष्णव थे वे प्राय वृंदावन में काला बाबू के कुंज में अकेले रहते हुए दिन रात श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा पूजा की व्यवस्था में लगे रहते थे शेष समय वे श्री चैतन्य चितमृत आदि भक्ति ग्रंथ पढ़ते या वैसे ही किसी ग्रंथ की प्रतिलिपि तैयार करते कभी कभी वे वैष्णो भक्तों को आमंत्रित करके भोजन कराते कोठार निवास काल में भी उनका जीवन ऐसे ही बीता। कुल प्रथा के अनुसार वह मंदिर के आंगन में खड़े होकर जप करते तथा जप के बाद उसे आंगन में ध्यान करने बैठते राधा मोहन के तीन पुत्र जगन्नाथ बलराम और साधु प्रसाद तथा दो कन्याए विष्णुप्रिया और हेमलता थी बलराम का जन्म अठारह सौ बयासी दिसंबर में हुआ था वैष्णव कुलोदूत बलराम स्वयं भी परम वैष्णव थे ठाकुर से परिचित होने के पहले से ही वे, वे जमींदारी आदि की व्यवस्था में प्राय निर्मता पूर्वक झगड़ा झंडट किए बिना काम नहीं चलता यह देखकर उन्होंने अपनी विषय संपत्ति का भारत भी ऐसे कार्यो के अनुकूल नहीं था युवावस्था में एक बार अजीर्ण रोग से उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था कि लगातार बारह वर्ष तक उन्हें भोजन का त्याग करके केवल जव के माड़ और दूध पर ही जीवन यापन करना पड़ा था स्वास्थ्य सुधार के लिए उन दिनों उन्हें पूरी धाम में काफी समय तक निवास करना पड़ा था इस अवधि में उनके दिन नित्य भगवान के दर्शन पूजन जप भागवत आदि के श्रवण तथा साधु संग में ही बीतते थे और इस प्रकार उन दिनों उन्हें वैष्णव संप्रदाय की भली बुरी सारी बातों से परिचित होने का विशेष योग मिला था अपनी प्रथम कन्या के विवाह के निमित्त बलराम को उस सप्ताह के लिए कलकत्ता आना पड़ा था इसके अतिरिक्त उनके पूरी धाम के 11 वर्ष के निवास काल में और कोई व्यवधान नहीं आया था इस घटना के कुछ समय बाद ही उनके भाई हरिबल्लभ बोस ने कलकत्ते के रामकांत बोस स्ट्रीट की स्ट्रीट का सन्तावन नंबर का मकान खरीद लिया और साधु संतों से घनिष्ठ संपर्क रखने के फलस्वरूप कहीं बलराम भी संसार त्याग न त्यागी न हो जाए इस भय से उनके पिता तथा भाइयों ने गुप्त रूप से सलाह करके उनसे उस मकान में निवास करने का अनुरोध किया साधुओं के पुण्य संग तथा जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से वंचित हो जाने से बलराम दुखी मन से कलकत्ता आकर रहने लगे शायद पहले तो उन्होंने सोचा था कि वहां थोड़े दिन किसी प्रकार बिता वे पुनःपुरी धाम लौट जाएंगे परंतु ठाकुर का दर्शन पाने के पश्चात उन्होंने उस संकल्प को त्याग दिया और ठाकुर का सान्निध्य पाने के लिए कलकत्ते में ही स्थाई रूप से रहने की व्यवस्था कर ली बलराम बोस के प्रथम दक्षिणेश्वर आगमन के बारे में गुरुदास बर्मन प्रणीत श्री रामकृष्ण चरित तथा अक्षय कुमार सेन प्रणीत श्री रामकृष्ण पूरा विवरण तथा उपरोक्त विवरण में थोड़ा पार्थक्य है फिर भी हम उसे भी लिपिबद्ध करेंगे बलराम को सर्वप्रथम केशव चंद्र के समाचार पत्र से ही पता चला कि दक्षिणेश्वर में एक ऐसे महात्मा निवास करते हैं जिन्हें मुहर मुहर समाधि हुआ करती है तथा तो जिनकी वाणी पर कलकत्ते का शिक्षित वर्ग मुग्ध है बोस परिवार में पुरोहित वंशीय एक ब्राह्मण उन दिनों कलकत्ते में निवास कर रहे थे जिनका नाम राम दयाल था श्री रामकृष्ण का साक्षात परिचय पाकर धन्य एवं कृतकृत क्रित होकर इन ब्राह्मण ने बलराम को इसका विशेष विवरण लिख भेजा इसके फलस्वरूप उनके दर्शन की अभिलाषा से बलराम उड़ीसा से तुरंत ही कलकत्ता आ पहुंचे अगले दिन जब वे दक्षिणेश्वर पहुंचे तो मुर्मुरा खाने का निमंत्रण पाकर केशव चंद्र भी अपने दल के साथ वहा आए हुए थे जमे मुर्मुरा खाने के लिए सब लोग मंदिर प्रांगण में चले गए तब बलराम को अकेले पाकर ठाकुर स्नेह पूर्वक पूछा तुम्हें क्या कहना है बताओ बलराम ने पूछा महाराज भगवान है क्या उत्तर में ठाकुर बोले वे हैं केवल इतना ही नहीं अपना मानकर पुकारने पर भी दिया करते अपने बाल बच्चों के प्रति जैसी बुद्धि होती है वैसे ही भावना के साथ उन्हें भी पुकारना चाहिए बलराम को इसमें नवीन आलोक मिला क्योंकि आजीवन जप ध्यान आदि में डूबे रहने पर भी अब तक उन्होंने भगवान को इस तरह से नहीं पुकारा था ठाकुर के मधुर वाणी से मुक्त होकर बलराम उन्हीं विचारों में मग्न बने बैठ घर बैठे जल लौटे किसी तरह रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल वे पुनः पैदल ही दक्षिणेश्वर चल दिए उसी दिन ठाकुर ने उनका पूरा परिचय पूछा और यह देखकर कि यह सम्भ्रांत घराने में जन्म लेकर भी धर्म लाभ के निमित्त इतना लंबा रास्ता पैदल ही तय करके आए हैं अत्यंत आत्मीयता पूर्वक कहा अजय माँ ने कहा है कि तुम अपने आदमी हो तुम माँ के रसदारों में से एक हो तुम्हारे घर में यहाँ का बहुत कुछ जमा है कुछ खरीद कर भेज देना बलराम को भी ठाकुर का अधिक घनिष्ठ परिचय मिला उनके चरण धूलि लेकर घर लौटते समय उन्होंने निश्चय किया कि जो कुछ भेजना होगा वह स्वयं ही देखभाल कर खरीदेंगे विचार करने पर उन्हें स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ ऐसा मधुर व्यवहार तथा बारंबार भाव समाधि मानव के वश की बात नहीं अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ही प्रेम वितरण के निमित्त पुनः अवतीर्ण हुए हैं अस्तु ऐसे चिंतन में डूबे हुए बलराम घर लौटे तथा स्नान भोजन आदि के पश्चात अपने इच्छानुसार सामग्री खरीदकर दक्षिणेश्वर को चले वह पहुंचकर उन्होंने पाया कि ठाकुर उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं बलराम को देखते ही उन्होंने हृदय राम को सारा सामान उठाकर रखने का आदेश देते हुए कहा अरे हृदय यह तो वही चैतन्य देव के दल का आदमी है। उस बार की सबको देखा था याद है ना? आंतरिक संबंध स्थापित हो गया और तब से बलराम प्रायः प्रतिदिन ही निमित रूप से दक्षिणेश्वर जाने लगे तथा प्रतिमास प्रभु की आवश्यकता की सभी चीजें दलिया में सजा कर उनके शिव चरणों में पहुँचाने लगे